तब पगली ने उस बिल्ली को भगाते हुए कहा जलमुही बिल्ली मैं तुझे मार डालूंगी चैत का महीना था माँ पास ही थी उन्होंने कहा ना ना, प्यास के समय बाधा नहीं देनी चाहिए और फिर उसने पानी में तो मुंह डाल ही दिया है पगली मामी चिल्ला कर कहने लगी तुमको बिल्ली पर इतनी दया दिखाने की आवश्यकता नहीं मनुष्य के प्रति बड़ी दया कर रही हो न मनुष्यों पर अपनी दया क्यों नहीं दिखाती माँ ने गंभीर होकर कहा जिसके प्रति मेरी दया नहीं वह नितांत अभागा है मैं नहीं जानती कि कीड़े मकोड़े तक ऐसा कोई प्राणी है जिस पर मेरी दया ना हो रात में मैं खाने के लिए बैठा था माँ ने स्वयं तुरई आलू आदि मिलाकर एक सब्जी बनाई थी उसे परोसकर वे खाकर देखो कैसा बना है मैंने थोड़ी सी खाकर कहा या तो मानो रोगी का पथ्य हुआ है ठंडा ठंडा किसने पकाया मैंने मैं तुमने खुद मां हां पर ठीक हुआ नहीं हमारे उधर की पसंद के अनुरूप नहीं मां तुम उसका रस चक तो देखो नलनी ओ बुआ तुमने उसमें जरा भी मिर्च नहीं दी है वह क्या खाने लायक है मां नलनी से तू उसकी बात मत सुन खा कर देख अच्छी लगेगी मैं मैं कुछ दिनों से इन लोगों से पूछ कर के तुमने क्या पकाया है थोड़ा थोड़ा चखते आ रहा हूँ सब वैसा ही है माँ अच्छी बात है एक दिन तुम्हारे देश जैसी रसोई बना दूँगी तुम बता देना उसमें मिर्च अधिक देनी पड़ती है ना मैं उतने अधिक नहीं पर क्या मिर्च कम होने से रसोई खराब बनती है माँ नलनी से कल चने की दाल लाना वह पकाऊंगी मैं पहले अच्छी रसोई बना लेती थी पर अब तो अभ्यास छूट गया है कंवार में लक्ष्मी की माँ और मैं पकाती थी एक दिन ठाकुर और हृदय खाने बैठे लक्ष्मी की माँ खाना अच्छा पकाती थी उसने जो बनाया था उसे खाकर ठाकुर ने कहा अरे ऋदु यह जिसने पकाया है वह रामदास वैद्य और मेरी बनाई वस्तु खाकर बोले और यह छिनासैन का है श्रीनाथ सेन अनाड़ी वैद्य था तो लक्ष्मी की माँ हुई रामदास वैद्य और मैं हुई अनाड़ी सेन। सुनकर हृदय ने कहा वह तो ठीक है पर तुम अपने इस अनाड़ी वैद्य को सब समय पाओगे शरीर दबाने और यहाँ तक कि पैर दबाने के लिए भी बुलाने से ही हुआ रामदास वैद्य के विजिट की बड़ी फीस है और फिर उसे सब समय पा भी नहीं सकते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 माने यह सोच कर कि ठाकुर के पास कोई नहीं है संध्या के उपरान्त सरुचाकली एक बंगाली व्यंजन और सूजी की खीर बनाकर खुद ले गई थी उसे रख कर चली आ रही थी तो उन्होंने यह सोच कर कि लक्ष्मी खाना देकर जा रही है कहा दरवाजा बंद करती जा। मैंने कहा हाँ दरवाज़ा बंद कर दिया है मेरे गले की आवाज़ पहचान कर उन्होंने कहा अरे तुम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 लगता है मैंने शंकर के सिर पर काटा सहित बेलपत्र चढ़ाया होगा वही काटा मेरे लिए कांटा बन गया है